गीता तत्व चिंतन गीता का काल निर्णय आपको वह कथा मालूम होगी जब व्यास देव को महाभारत लिखने की प्रेरणा हुई तो वे एक ऐसे लिपिक की तलाश में थे जो उनकी वाणी को चटपट लिखता जाए गणेश जी अपनी सेवाएं देने के लिए राजी हो गए पर उन्होंने व्यास देव से कहा विद्वान मैं लेखन का कार्य अपने ऊपर लेने के लिए तैयार हूँ पर एक शर्त है यदि आप इस शर्त को पूरा करें तो मैं कार्यभार संभाल सकता हूँ ब्यासदेव ने पूछा भाई आपकी वह शर्त कौन सी है गणेश जी बोले मेरी लेखनी कहीं पर रुकनी नहीं चाहिए आप मुझे इस प्रकार लिखाते रहें कि तनिक देर के लिए भी मेरी लेखनी को विराम न प्राप्त हो यदि यह शर्त आपको स्वीकार करते हैं तो मैं लेखन का कार्य कर सकता हूँ ब्यास ने इस पर कहा गणेश जी आपकी बात मुझे मान्य है पर इसके साथ मैं भी एक शर्त आपके सामने रखता हूँ कौन सा शर्त गणेश जी ने पूछा व्यास बोले जो भी आप लिखेंगे बिना समझे हुए नहीं लिखेंगे यदि आप मेरी इस शर्त को स्वीकार करते हैं तो मुझे भी आपकी शर्त मान्य है गणेश जी ने व्यास देव की शर्त मान ली और दोनों लिखाने और लिखने बैठे जो जो व्यासदेव की वाणी से शब्द झरते गणेश जी शीघ्र उनको लिपिबद्ध कर लेते ब्यास जी ने अनुभव किया कि इसी प्रकार यदि चलता रहा तो वे हार जाएंगे क्योंकि छंदों और श्लोकों की धारा प्रवाह रचना करना आसान काम नहीं है फिर श्लोकों में आगे पीछे की बात सोचकर पूर्वा पर संबंध बिठाना पड़ता है इन सब के लिए तो समय चाहिए अतः ब्यास जी ने युक्ति की हर दस बारह श्लोक के बाद वे ऐसा एक श्लोक बना देते जिसको समझने के लिए गणेश जी को सिर खुजलाना पड़ता और उनकी लेखनी थम जाती इस बीच व्यासदेव आगे के श्लोकों की रचना कर लेते उन श्लोकों को जिन्हें समझने के लिए गणेश जी को भी समय लगता है कूट श्लोक कहकर पुकारा गया है महाभारत में ही लिखा है कि इन कूट श्लोकों की संख्या आठ हजार आठ सौ है इनके संबंध में भगवान व्यास कहते हैं यह जो महाभारत के कूट श्लोक है उन्हें मैं जानता हूँ और मेरा पुत्र सुखदेव जानता है संजय जानता है या नहीं इसमें संदेह है संजयो वे वानवा कुछ विद्वान वानवा को एक शब्द वानवा मानते हैं और प्राचीन कोश के अनुसार उसका अर्थ चतुर करते हैं वानवा चतुरह पुमान इस प्रकार वे उक्त पद्य का अर्थ करते हैं कि संजय जानता है और चतुर पुरुष भी जान सकते हैं अतः कूट श्लोक में वे हैं जिन्हें व्यास सुख संजय तथा चतुर पुरुष ही समझते हैं पर अभी तक निश्चयपूर्वक यह नहीं कहा जा सका है कि महाभारत के वे 8,800 हजार आठ कूट श्लोक कौन से हैं जिनको समझने के लिए गणेश जी को भी लेखनी रख देनी पड़ती थी यह शोध के लिए एक अच्छा विषय हो सकता है अस्तु हमने ऊपर कहा कि महाभारत के हमें तीन स्तर प्राप्त होते हैं हमें इसके वक्ता और श्रोता की भी तीन जोड़ियां प्राप्त होती हैं सर्वप्रथम जोड़ी तो व्यास मुनि और गणेश जी की है दूसरा युग्म वैसम और जन्मेजय का है तीसरी जोड़ी सूत लोमहर्षण और सौनक की है कुछ लोग कहते हैं कि वैसम और जन्मेजय के परस्पर प्रश्नोत्तर रूप श्लोक तथा सूत और सौनक के परस्पर संवाद के श्लोकों को जोड़कर सूत पुत्र उग्रस्रवा ने महाभारत को वर्तमान रूप दिया यह सत्य है कि प्राचीन ग्रंथों में हमें भारत और महाभारत ऐसे दो नाम प्राप्त होते हैं अतः यदि उग्रस्रवा को ही महाभारत को वर्तमान रूप देने वाला मान लिया जाए तो भी भारत और महाभारत के रचना काल में अधिक अंतर नहीं पड़ेगा उग्रस्रवा व्यास शिष्य लोमहर्षण के पुत्र थे अतः ऐसा माना जा सकता है कि भारत और महाभारत एक काल ही की ही रचनाएँ हैं दोनों में अंतर यह है कि महाभारत एक लाख श्लोकों वाला ग्रंथ है जबकि भारत में चौबीस हजार श्लोक हैं। इन दोनों में से कौन सा ग्रंथ पहले रचित हुआ यह ठीक ठीक निर्णय करना अत्यंत कठिन है आशलायन गृह के तर्पण प्रकरण में भारत और महाभारत दोनों के आचार्यों का तर्पण लिखा है आशलायन गृह सूत्र का रचनाकाल आज से लगभग पच्चीस वर्ष पूर्व माना जाता है महर्षि पाणिनी के ग्रंथ से पता चलता है कि वे भी महाभारत से परिचित थे प्राचीन शिलालेखों में भी महाभारत के लिए शत शाहस्त्री संहिता लिखा मिलता है वैदेशिक यात्री डियोन क्रांसटोस्टोन भी लिखता है कि महाभारत में लाख श्लोकों का इतिहास निबद्ध है इन सबके अलावा काल निर्णय के लिए नक्षत्र आदि की स्थिति का अध्ययन सबसे महत्वपूर्ण उपाय है पर यह एक जटिल विज्ञान है जिसमें केवल तज्ञों की ही गति होती है लोकमान्य तिलक ने गीता रहस्य में इस दृष्टि से भी सूक्ष्म विवेचन किया है इन सब तथ्यों को एकत्र करने पर यदि महाभारत का रचनाकाल आज से लगभग पाँच हजार वर्ष पूर्व निर्मित होता है और चूँकि गीता महाभारत के प्रथम स्तर में ही सम्मिलित थी इसलिए बिना किसी विशेष बाधा के यह स्वीकार किया जा सकता है की गीता का उद्गीकरण आज से प्रायः पाँच हज़ार वर्ष पूर्व हुआ होगा